सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू सो मच ओम शांति आप सभी को मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस रेडियो मधुबन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला और थैंक यू टू बाबा एज वेल तो मैंने 2023 में ज्ञान लिया था और अंबाला से मैंने कोर्स किया था राजयोग मेडिटेशन का आ, मेरी सिस्टर जो थी वो बीके शिवानी को सुनते थे तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपने बाहर जाना है फ़ौर तो आप एक बार मेडिटेशन का कोर्स करो वहां पर जाके तो फिर मैंने वहाँ पर कोर्स किया उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट डे फॉम फिल किया तो उसमें जब फॉर्म फिल करते हुए मैंने ये देखा कि आपके शारीरिक पिता का क्या नाम है तो वहीं से मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कुछ डिफरेंट है है ना एक नए नई नॉलेज थी वो एक मेरे लिए और फिर कोर्स फिनिश हुआ और फिर धीरे धीरे पता लगा कि हाँ हम मुरली भी सुनते हैं बाबा का जो महावाक्य है वो कैसे हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं तो वो सब धीरे धीरे जो है आ, पता लगा हमारे को उसके बाद मेरा वीज़ ऑलरेडी आ चुका था एंड देन आई Go back to uh, Australia, South Australia, Adelaide. Then वहाँ पर जाके starting का जो मेरा time था उसमें थोड़ा सा difficult था क्योंकि उस time course करने के बाद एकदम से अनुभव नहीं हुए बड़ा challenging situation थी वो मेरे लिए लेकिन Baba की classes रोज चलती रहती थी laptop पर तो वो सुनते रहना तो ज्ञान की जैसे एक एक बूंद पड़ती गई तो मेरे life में और mind में ऐसे ऐसे Baba ने changes किए तो I am very happy टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने एक तो अपना रूटीन जाना जो है वो नहीं छोड़ा सेंटर में जाने के लिए एवरी सैटरडे एंड संडे मैंने हमेशा सेंटर जाना शुरू किया मुझे अराउंड वन एंड हाफ आवर लगता था बाई बस जाने में तो वो एक तो कंटिन्यू रखा फिर धीरे धीरे जो है बाबा ने अप कराए कि एक वो आज का दिन है वो वाला दिन है और एक आज का दिन है मैंने एक तो मुरली मिस नहीं करी है और योग बाबा का डेली करते हैं सिर्फ बाबा के साथ जुड़ने से मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे तो एक खोज रहती थी कि हाँ मुझे परमात्मा मिल जाए और मुझे एक बार साक्षात्कार हो जाए उनका है ना तो हमारी इच्छाएँ नहीं ख़त्म होती थी नीड्स रहती थी कि हाँ मुझे ये भी मिल जाए है ना एक अच्छा घर मिल जाए गाड़ी मिल जाए वो मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं थी माइंड के अंदर लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद एक तो शांत रहना सीख लिया दूसरा एक सेटिस्फेक्शन आई अपने अंदर तीसरा अपने को तो परिवर्तन किया ही साथ में दूसरों को भी दुआएं और उनके लिए भी अच्छा सोचना शुरू किया सो इट्स ऑल अबाउट कि आई हैव स्टार्टिड टू बिकम मोर हैप्पी है ना और जैसे जैसे क्लासेस सुनी बड़ी दीदियों की जितने भी सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनसे मिले सबके एक्सपीरियंस सुनने के बाद और क्लासेस लगाने के बाद बाबा से शक्तियां लेने के बाद तो अभी यही रियलाइज़ होता है कि बाबा आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले <laughs> लेकिन वो कहते हैं ना ड्रामा में जो सीन था कि जब जिस चीज़ का टाइम होता है हाँ जी तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं हम और सिर्फ मुझे अब ये टाइम है कि अब मुझे सिर्फ सोचना होता है संकल्प करना होता है और बाबा एक सेकेंड में पूरा करा देते हैं वो मुझे मतलब करना नहीं पड़ता उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि अगर आपको बाबा से प्यार है मोहब्बत है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे को और दूसरा ये है कि जब माइंड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं चाहे हम उसको सुन रहे हैं चाहे हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो डाटा जो है वो सब सेव हो रहा है हमारे माइंड के अंदर और उसका हमारे बॉडी पे सेल्स पे टिश्यूज़ पे है ना उस पर सारा जो है इम्पैक्ट आता है और हमारी बॉडी वैसा ही काम करती है और ज्ञान में आने के बाद आई हैव लर्न टू नो कि हेल्दी हेल्दी माइंड कीप्स बॉडी हेल्दी है ना मतलब जो हमारा माइंड है वो ही बॉडी को चलाती है बॉडी हमारे माइंड को नहीं चलाती बट पहले यही था कि भाई आई वॉज मोर बॉडी कॉन्शियसनेस रान सोल कॉन्शियसनेस कि आत्माभिमानी पहले नहीं थे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा था तो उसी की वजह से ही ये विकार आते थे क्रोध अहंकार मोह, लोभ है ना। और लेकिन बाबा के ज्ञान ने तो हमें फर्श से अर्श तक ले गए और ऐसे बाबा पलकों पर बिठा के रखते हैं हम बच्चों को सो थैंक यू उन दीदियों का जिन्होंने मुझे राज मेडिटेशन का कोर्स कराया और जहाँ पर मैंने क्लासेस लगाई मेरी लौकिक में सिस्टर जिन्होंने मुझे भेजा वहाँ पे और सब भाई बहनों का कि जिन्होंने मुझे बाबा से मिलाया और बाबा के लिए मैंने एक कविता भी लिखी है मैंने तो नहीं लिखी उन्होंने योग में जैसे टचिंग दी तो मैंने उन्होंने मुझसे लिखवाई और ऐसे ही बाबा के सॉन्ग का भी मुझे शौक़ रहता है तो एंड वहाँ पर जब सर्विस होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉन्ग्स जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं कि हाँ कैसे जो है बाबा के प्यार को जो है ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है तो ये <laughs> जी बिल्कुल गीत तो खैर बाबा के ही हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चुनिंदा गीतों को सुनकर मैंने एक मेडले बनाया है तो वो हम आई कैन सिंग फॉर देम धूप में कभी छाओ बन कर लहरों में कभी नाव बन कर धूप में कभी छाँव बनकर लहर में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ है बाबा मेरे साथ, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा मिल गई मंजिल मिल गया किनारा मिल गया किनारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु प्रभु तुम को समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा तू ही सत्य जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु तुम को समर्पित करते हैं हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आप से वा सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मरियादा तू सबसे खास है मेरे लिए तू ही है सबसे प्यारा तू ही है सबसे प्यारा प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा ओम शांति जी बिल्कुल देखिए जैसे हमने कभी ट्रैवल भी करना होता है या कहीं बाहर जाना होता है हम पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि हम सुबह ये अपना खाने में ये लेके जाना है इतने बजे से इतने बजे तक हम यहाँ पर जाएंगे फिर ये ऐसे करना है ना तो हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है तो ऐसे ही जब वर्क लाइफ की हम और स्परिचुअल लाइफ की बात करें तो उसके बैलेंस के लिए भी कि सुबह उठते ही अगर हम दिन की शुरुआत जो है बाबा की शक्तियों से उनकी याद से करें तो ऑटोमेटिकली दिन जो है वो हमारा पॉजिटिव दूसरा जो है बाबा के साथ जुड़ने के बाद जब आपको इतनी शक्तियाँ अनुभव होती हैं तो लाइफ में जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये काम मुझसे नहीं हो रहा है तो ये सिचुएशन क्यों आई है बिकॉज जब आपके साथ परमात्मा का साथ है हज़ार भुजाओं वाले बाबा हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम आता है और हम उसको इजीली जो है पार कर लेते हैं बाकी बैलेंस की जो बात है तो बाबा यही कहते हैं कि हर चीज़ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए अगर आप ज्ञान सुनते रहें और अगर हम बाबा की याद में ना रहें तो हम शक्तियां नहीं ले सकते उनके साथ है ना ऐसे ही लाइफ में लाइफ जो है दैट इज़ नॉट बैड ऑफ रोजेज तो सुख दुख तो लगे ही रहते हैं लाइफ के अंदर और उनका आना भी ज़रूरी है तो ही हमें अपनी शक्तियों का पता लगता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है समाने की शक्ति कितनी है सामना करने की शक्ति कितनी है तो ये लेकिन बाबा के साथ जुड़ने के बाद तो मज़ा आता है कि हाँ अच्छा अब ये सिचुएशन आई है तो बिकॉज ये एक खेल चल रहा है ड्रामा है ये एक मूवी है तो मुझे उसको एज अ मूवी देखना है मुझे अपना पार्ट जो है वो पॉजिटिव प्ले करना है तो वो इतना कुछ सीखने को मिला लाइफ में तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उन लोगों के लिए जिनको सिचुएशंस uh, लगती हैं कि हमसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही तो उनके लिए एक बहुत ही एडवाइ uh, अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप लोग एक बार राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करें बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराते हैं <clears throat> प्लस आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताएँगे जब भी आप अवेलेबल हो है ना उसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो आप सेंटर में आके भी जुड़ सकते हो इसके लिए और दीदियाँ हमारी इतनी एक्सपीरियंस हैं कि उनसे मिलते ही आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतना प्यार तो शायद किसी ने दिया भी नहीं होगा आज तक तो और हालांकि उनको कुछ चाहिए भी नहीं आपसे लेकिन एक ऐसा परमात्मा का प्यार इतनी परमात्मा की शक्तियाँ जब आपको मिलती हैं तो आप उस प्यार से स्नेह से इतना भर जाते हो तो आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती तो ये सभी के लिए एक एडवाइज़ है कि आप लोग प्लीज़ राजयोग मेडिटेशन का कोर्स अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके सब करें और अपनी लाइफ को जो है इतना स्ट्रेस फ्री और इतना हैप्पी बनाइए कि आप ख़ुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि मैंने ये कोर्स पहले क्यों नहीं किया हाँ जी मुझे अभी रिसेंटली जो है लास्ट वीक एक ऐसा अनुभव हुआ है हालांकि मेरा बाबा मिलन 18 जनवरी को जो था फर्स्ट टाइम मेरा एडीलेड में था जो मैंने सुबह उठ के किया वो ए, एक वो वाला दिन और एक लास्ट वीक का दिन उसमें मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो आई थिंक मैंने इतनी शक्तियां मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी होंगी जो मेरा 18 जनवरी का एक्सपीरियंस था उसमें बाबा ने सुबह साढ़े बजे उठाया और अपना नहा के जो है हम सेंटर गए अराउंड फोर के आसपास हम पहुँचे सेंटर तो फिर बाबा के योग में याद में बैठे उनसे शक्तियाँ ली चार बजे से ले कर दस बजे तक हम सेंटर में ही थे तो क्लासेस भी थी उसमें मुरली भी हमने सुनी कुछ एक्सपीरियंसेस थे और बेसिकली वो एक साइलेंस डे दे था देखा जाए तो लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कई बार हम सुबह जल्दी उठते हैं तो दिन में आपको एक झपकी आ जाती है नींद की या नहीं मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही है मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ एक नैप ले लूँ मैं पंद्रह मिनट की बट उस दिन मुझे ऐसा एक परसेंट भी फील नहीं हुआ कि हाँ आज मुझे नींद आ रही है या मुझे टायर्डनेस फील हो रही है या मुझे भूख लग रही है तो वो सारा दिन ही मेरा एक इतना शक्तिशाली पावरफुल डे था कि घर पे आके भी मुझे यह था कि नहीं मैंने सोना नहीं है मैंने तो बाबा की याद नहीं बैठना है क्योंकि आत्मा को इतनी शक्तियाँ मिलती हैं और फिर आपको फिज़िकली आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप एक बॉडी के अंदर हो यू फील कि हाँ आप एक जो है केयर फ्री और है ना लिमिटलेस आप एक ऐसी सोल हो जो ईज़िली उठ के चली जाती है अपने फादर के पास तो वो एक्सपीरियंस और वो डे मेरे लिए बहुत पावरफुल था और लास्ट वीक थर्सडे का दिन था सुबह मैंने जाके मुरली सुनी आई वाज इन पंजाब वहाँ से सेंटर से मुरली सुन के आने के बाद मैन मेरा थोड़ा सा स्कड्यूल है कि मुझे अनुलोम विलोम और यह प्रानायाम जैसे करना होता है तो वो जब मैंने किया तो मेरे सामने एक सोल बैठे हुए थे उन्होंने उनके एक टैटू बनवाया हुआ था उसमें उन्होंने शिवलिंग का टैटू बनाया हुआ था उन्होंने अपनी आम पे तो बाबा के सॉन्ग चल रहे थे मेरा वो अनुलोम विलोम भी, भी था तो मेरी बाई नज़र उन पर चली गई तो जैसी मैंने शिवलिंग को देखा तो एकदम से आत्मा को रियलाइजेशन होगी कि हाँ क्योंकि मेरा भगवान शिव के साथ प्यार है तो बाबा बिंदु हैं तो उस उस टाइम मैंने जैसे ही आईज़ बंद करी तो मुझे एक वाइट प्रकाश मेरे मस्तक के ऊपर मुझे ऐसे दिखाई दिया कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं वाइट रंग की तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था शक्तियां तो मिलती हैं आत्मा को लेकिन एक ऐसे प्रकाश को देखना जिसको देख के आपको खुशी हो कि हाँ कि मेरे फादर ने जो है मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस कराया और वो मेरे लिए सबसे आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस था सो आई कैन नॉट फॉरगेट वो ऐसे था कि उसमें से आपको किरणें ही किरणें निकल रही हैं वाइट रंग का प्रकाश है तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अद्भुत था तो उसका इंटरेस्टी रहे हमारा जो टैक्स की पवित है उसके साथ हम बैठना चाहेंगे तो हम लोगों को याद करेंगे तो करना आसान होगा अगर जाते जाते आप वर्तमान समय को देखते हैं तो आदान से इसका संदेश जी बिल्कुल आजकल का टाइम जो है ऐसा चल रहा है कि हर हर आत्मा को ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो है दुख बहुत ज़्यादा है हर किसी को किसी ना किसी तरीके की परेशानी है और सब लोग आजकल खुशी ढूंढ रहे हैं कोई सुख को पाना चाहता है किसी को शांति चाहिए है ना लेकिन हम लोग उसको बाहर ढूंढ रहे हैं हालाँकि सुख शांति हमें बाहर ढूँढने की जरूरत नहीं है खुशियों को हमें बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है वो हमारे अंदर ही है हमें अपनी आत्माओं को अपनी शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत है हमें परमात्मा को पहचानने की ज़रूरत है क्योंकि अब परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं भगवान शिव स्वयं आए हैं तो वो आपको उसी माध्यम से ही पता लगेगा जब आप इस कोर्स के बारे में जानेंगे आप दीदियों से मिले ब्रदर से मिले सिस्टर से मिले है ना ये चीज़ आपको उनके व्यवहार में जो है वो झलकने को भी दिखेगी आपको जैसे ही जैसे कोई बीके है वो बोलते कैसे हैं है ना उनके चलने का क्या है जैसे बाबा कहते हैं कि आपका चाल, चाल चलन बहुत रॉयल होना चाहिए और दूसरी अच्छी बात यह है कि उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है उनके पास सब कुछ समर्पित करने के बाद भी एक परमात्मा का ऐसा संग उनके प्यार का रंग जब लग जाता है तो किसी और के संग की जरूरत नहीं पड़ती हमारे को तो सभी ऑडियंस के लिए यही कहना है अगर आप खुशी को तराश रहे हैं अगर आप सुख के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप शांति को पाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ़ एक ही माध्यम है परमात्मा शिव की याद में रहें उनसे योग लगाएं और राजयोग मेडिटेशन के कोर्स से ही आपको भगवान शिव जो हैं वो मिल सकते हैं वक्त भी ये कह रहा है कि भाई अपने लिए समझ निकालिए और पिक्चर के साथ अपने आप को थोड़ा वक्त दें ठीक है हम अगर अपने लिए समझ निकालते हैं तो मुझे बेहतर और जो वर्तमान समय जो चल रहा है उसको एक सुंदर तरीका भी और ये बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया का हिंदू समय समाज से जुड़ने के लिए इतनी अच्छी अनुभूति साझा है युवा जुवन गंजीरो मन कंचन